सपने बाहर तेज बारिश हो रही थी मिनी खिड़की से झाक रही थी उसे बारिश बहुत पसंद थी थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई मिनी और उसकी छोटी बहन रानी दौड़कर बाहर गई छत से पानी की बूंदे टपक रही थी दोनों अपने हाथ फैलाकर पानी की बूंदों को पकड़ने लगी सड़क पर वर्षा की बूंदे छोटे छोटे गड्ढों में भरी हुई थी दोनों बहने पानी में कूद कूद छप चप छपाते हुए खेलने लगी तभी आकाश में एक सुंदर सा इंद्रधन आकाश में एक सुंदर सा इंद्रधनुष निकला लाल नीला पीला बैंगनी कितने रंग थे उसमें मिनी आश्चर्य के साथ एक टक देखती रही इंद्रधनुष उसे एक पुल जैसा लगा उसने सोचा यह पुल कहाँ जा रहा है वो सपनों में खो गई धीरे धीरे वह पुल पर चढ़ने लगी चलने लगी चलते चलते सारे आकाश की सैर कर डाली दीदी माँ बुला रही है रानी की आवाज कान में पड़ते ही वह धरती पर उतर आई अगले दिन मिनी और रानी स्कूल से वापिस आ रही थी तब मिनी ने आकाश में एक सारस को उड़ते देखा मिनी ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली वह सपनों में उड़ने लगी उड़ते उड़ते कई जंगलों पहाड़ों और नगरों की सैर कर डाली उसने कई अद्भुत अनोखे दृश्य देखे उसके गांव में पुराने जमाने की बनी हुई पत्थर की कई मूर्तियां थी इमारतें और मंदिर भी थे मिनी उन्हें बिना पलक झपके देखती और सपनों में खो जाती अपनी मनपसंद मूर्तियों के चित्र मन ही मन बनाती वह अक्सर अपनी बहन से कहती बड़ी होकर मैं मूर्ति कार बनूंगी उसके घर के पास एक तालाब था उसकी सीढ़ियों पर बैठी मिनी मछलियों को देखती